कन अहम भगवती स्तुति कहती है अरे ओम मां यस्मिस्पेन नमो चेरा अर्तात आजुने कुमारों ने असुर नामोच्च से सोम को पाया सरस्वती दे देवी ने इंद्र के लिए सोम को निचोड़ा सोम राजा है सोम चमकीला है सोम मधुर है हम उस सोम का भक्षण करते हैं जो रसीला सोम यह मौजूद है जिस सोम को इंद्रदेव ने पिया हम उस सोम को कल्याणकारी सोम का मन से भक्षण करते हैं सोमन्द्रपः पितराणां कृते स्वाहा क्योंकि भगवती स्तुति कहती हैं अरे हे ओं माम पितृभ्यः स्वाधा इभ्यः स्वाधानमः पितामहेभ्यः स्वाधा इभ्यः स्वाधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वाधा इभ्यः स्वाधानमः अक्षन पितरो मे मदंत पितरो तीत्रपंत पितरह पितरह सुंदध्वम अर्थात पितरों के लिए स्वधा स्वधा के लिए नमन पितरों के लिए स्वाहा स्वाहा के लिए नमन पितामह के लिए स्वाहा स्वधा के लिए नमन पितरों ने हवि के रूप में समर्पित आहार को ग्रहण किया उस आहार को ग्रहण करके तृप्ततिパイ पितृगण हमें भी तृप्ति प्रदान करते हैं तृप्त करें पितृगण हमें जीवन को शुद्ध करने की कृपा करें पितृगण हमें पवित्र करने की कृपा करें पितृगण सौम्य हैं पितामह हमें पवित्र करने की कृपा करें पितामह हमें पवित्र करने की कृपा करें हम पवित्र प्रताप पूर्वक 100 वर्ष तक जिए अश्वनी देव की कृपा से हम पूर्णाय को पाएं हे अग्ने आप आयुदायक हैं आप पवित्रताकारी हैं आप हमें अच्छा मन प्रदान करने की कृपा करें आप हमारी बाधाओं को दूर करने की कृपा करें आप दुष्टों को दूर करने की कृपा करें देव जन हमें पवित्र बनाने की कृपा करें देव जन मन से हमारी बुद्धि को पवित्र बनाने की कृपा करें अग्नि सभी प्राणियों को पवित्र बनाने की कृपा करें सर्वज्ञ देव हमें पवित्र बनाने की कृपा करें हे hey अग्नि आप अपनी पवित्रता से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें आप अपनी तेजस्विता से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें आप स्वर्ग लोक का दीप्तिमान हैं आप अपने पवित्र कर्मों से यज्ञ को पवित्र बनाने की कृपा कीजिए <t motivatorical innateylie> हे अग्नि जो आपका पवित्र स्वरूप है आप बीच में अपने जिस स्वरूप का विस्तार करते हैं आप उस ब्रह्म स्वरूप से हमें पवित्र बनाने की कृपा कीजिए आप पवित्र बनाने वाले हैं आप आज अपनी पवित्रता से हमें सर्वज्ञ बनाने की कृपा कीजिए स्वयं पवित्र हैं हमें पवित्र बनाने की कृपा कीजिए सविता देव आप दोनों ओर से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें सविता देव आप दोनों सवनों से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें आप सब ओर से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें यह विश्व देवी हमें पवित्र बनाने की कृपा करें यह विश्व देवी हमें दिव्यता प्रदान करने की कृपा करें यम के राज्य में जो हमारे समान वाले और समान वाले मन वाले पितर हैं उनके लिए अथवा उनके लोक में हमारी स्वधा पहुंचे नमस्कार पहुंचे हमारा यज्ञ सभी देवताओं के लिए फलीभूत हो जीवों में जो समान मान वाले और समान मन वाले जीव हैं उनकी शोभा मुझे फलीभूत करे हम इस श्लोक में 100 वर्षों तक जिए हमारे साथ से जुड़ कर रहे हमने मनुष्यों के जाने योग्य दो मार्ग सुने हैं पहला पितृ मार्ग और दूसरा देव मार्ग इन दोनों मार्गों से ही विश्व का सृजन हुआ है माता-पिता के संयोग से जीवों का निर्माण हुआ है यह हावी हमारे संतान की बढ़ोतरी करने की कृपा करें दसों अंगों की बढ़ोतरी करें सभी गणों के कल्याण के लिए हो आत्म सुख देने वाले हो संतान वृद्धि करें हो पशु धन की बढ़ोतरी करें अभयदाई हो आप हमारे प्रजा के बढ़ोतरी करें आप हमारे लिए दूध धारिए आप हमारे लिए वीर धारिए जो ऊंचे पिता हैं जो श्रेष्ठ पिता हैं जो मध्यम पिता हैं जो सौम्य पिता हैं वे हमें प्रेरित करने की कृपा करें शत्रुहीन पिता हमारे रक्षा करने की कृपा करें सत्य को जानने वाले पितर हमारी रक्षा करने की कृपा करें पितृगण हव्यों से हमारी रक्षा करने की कृपा करें हमारे पितर अंगिरा है, से हैं नई वाणी से प्रेरित हैं अथर्ववा हैं भृगु हैं साوم्य हैं हम उनके प्रति समति वाले हैं यज्ञों का कल्याण करें उनके लिए समान मन वाले हों जो हमारे पूर्व पितर हैं जो सोम्य हैं सुखी हैं सोम रस पीने योग्य हैं वशिष्ठ हैं उनके लिए हमारे पितर यम के साथ पधारने की कृपा करें हावे को ग्रहण करने की कृपा करें सब प्रणास की कृपा करें कामना की पूर्ति करने वाले हों हे सोम आप प्रकृष्ट प्रकाशमान हैं आप मनीषा से श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं आपकी प्रीति से धैर्यवान पितरगण रत्न जैसे यज्ञ को भजे देवा में सोम रस के प्रतिप्रीत उपजाएं हे सोम आप पवित्र हैं पूर्व में हमारे धीर तथा पवित्र पितरों ने ही यज्ञ कर्म संपादित किया आप विघ्नकारियों को दूर भगाएं इंद्रदेव वीर हैं अश्वारोही हैं धनवान हैं वे हमें ऐश्वर्य प्रदान करने की कृपा करें हे सोम आप पूर्वजों के साथ होकर स्वर्ग लोक के सुख विस्तृत कीजिए आप पूर्वजों के साथ होकर पृथ्वी लोक के सुख विस्तृत कीजिए हम आपके लिए हवि का विधान करते हैं आप धनपति हैं हम भी धनपति हूं हे पितर गण आप कुश के आसन पर विराजते हैं हम आपके लिए ऊंचे ऊंचे स्वर में स्तुति गाते हैं हम आपके लिए हवि समर्पित करते हैं आप प्रसन्नता से इस हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए आप रक्षा साधनों से इस यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए आप हमारे लिए सुख धारिए आप श्रेष्ठ ज्ञाता हैं आप पितरों को अच्छी तरह जाने आप संसार के गतिमान चक्र को समझें जो पितर कुश के आसन पर विराजित हैं जो पितर सुधामय सोम रस को पीते हैं वे पितृगण यहां आगमन करने की कृपा करें हम पितरों का आवाहन करते हैं हम सोम रस के इच्छुक पितरों का आवाहन करते हैं हम कुश के आसन पर विराजित पितरों का आवाहन करते हैं पितृगण हमारे प्रिय वचनों को सुनने की कृपा करें पितृगण हमारी बोलते हुई स्तुतियों को सुनने की कृपा करें वे हमारी रक्षा करने की कृपा करें हमारे पितर सोम के समान सौम्य हैं अग्नि जैसे तेजस्वी हैं पितृगण देवों के लिए उपयुक्त मार्गों से इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें इस यज्ञ में स्वधा से आनंदित हों हमारे प्रति उपदेश देने की कृपा करें हमारी रक्षा करने की कृपा करें पितरगण अग्नि के समान तेजस्वी हैं पितृगण यहां पधारें यज्ञ सदन में विराजने की कृपा करें कुश के आसन पर विराजने की कृपा करें पितर हम यजमान के लिए धन धारें श्रेष्ठ वीर धारणने की कृपा करें जो पिताr अग्नि के समान तेजस्वी है जो पिताr स्वर्ग लोक के बीच में है वे पिताr स्वधा से आनंदित होते हैं उनको स्वयं प्रकाशित परमात्मा अच्छी नियत प्रदान करें उनके शरीर को आवश्यकता के अनुसार कर्म का फल प्रदान करने की कृपा करें पुनः स्तुति भक्ति कहती हैं हरे हे ओ मां अग्नस्पातान् रितुमातो हवमहे नारसकं से सोमपित्तं ज आसुतेना विप्रसः सुहवा भवन्तु जो पितर अग्नि के समान तेजस्विता हैं तेजस्वी हैं जो नीतिवान हैं हम उनका आवाहन करते हैं हम प्रशंसित पितर का आवाहन करते हैं हम सोमपान में तीव्र गतिशील पितर का आवाहन करते हैं वे हमें ब्राह्मण पितर अचित आवाहन योग्य हैं हम धनों के स्वामी हो जाएं हे पितर गणों हम दाहिने घुटने पर टेककर आपको आमंत्रित करते हैं आप इस पूरे यज्ञ में अपना अभिमत प्रकट करने की कृपा करें हम आपको हिंसित न करें पितरगण यहां आगमन की कृपा करें हमारी रक्षा की कृपा करें पितरगण लाल सुरलोक में विराजते हैं आप हमारे लिए धन धारिए मनुष्यों के लिए ऐश्वर्य दीजिए पितर पुत्रों के लिए वैभव दें ऊर्जा धारण करें